उठाएं हम भी हम जिन्हें रश में दुआ याद नहीं हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती जहर इमरोज में सीरानिय फरदा भर भरदे वह जिन्हें ताबे गाराबाई अयाम नहीं उनकी पलकों पे सब और रोज को हल्का कर दे जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं उनकी रातों में कोई समा मुनवर कर दे जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे जिनका दीन है कस्ब और रिया है उनको हिम्मत कुफर मिले जुर जुर्त तहकीक मिले जिनके सर मुंतरे तेगे जफा है उनको दस्त कातिल को झटक देने की तोफीक मिले इसका तीर नेहा जान तपा है जिससे आज इकरार करे और तपिस मिट जाए हर फेहक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह आज इजहार करे और खलिस मिट जाए आइये हाथ उठाए हम भी हम जिने रश में दुआ याद नहीं हम जिने सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुद्ध कोई खुदा याद नहीं उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश और मिल जाए गुरु तो बस एक ही पुकार उठने लगती उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश कि उड़ो पक्षी ये खुला आकाश तुम्हारा है ये सारा आकाश तुम्हारा है कि उड़ो कि खोलो पंख तुम्हें पता है अगर किसी पक्षी को अंडे से जन्म के पहले ही मां से अलग कर लिया जाए बिजली के इंकूबेटर में अंडे को रख के ताप दिया जाए और पक्षी बिजली के यंत्र में ही अंडे से बाहर निकले तो उड़ नहीं सकेगा पंख तो होंगे मगर उड़ नहीं सकेगा इस पर को ने प्रयोग किए पंख हैं पक्षी उड़ता क्यों नहीं उसने किसी को उड़ते देखा नहीं कभी बिना किसी को उड़ते देखते कैसे पता चले कि उड़ना भी होता है तुमने कहानियां सुनी होंगी घटनाएं हैं वास्तविक अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के पास कुछ वर्ष पहले एक छोटा बच्चा जंगल में मिला था भेड़ियों ने पाला था उसे राम उसका नाम था अखबारों में तुमने खबर सुनी होगी उसको ले आया गया जब लाया गया तो उसकी उम्र कोई नौ साल थी मगर वो दो पैरों पर खड़ा होना नहीं जानता था वो चारों हाथ पैर से चलता था जैसे भेड़िए चलते उसने किसी को कभी दो पैर पर खड़े देखा ही ना था तो स्मरण भी कैसे आए छह महीने डॉक्टरों को लग गए उसे दो पैर पर खड़ा करना सिखाने और उसी में उसकी जान गई मर गया वो जब आया था तो इतना स्वस्थ था भेड़ियों जैसा स्वस्थ था दो चार आदमियों को पछाड़ देना उसे कठिन काम ना था और उसकी दौड़ इतनी तेज थी कि कोई आदमी उसके साथ नहीं दौड़ सकता था और चारों हाथ पैर से दौड़ता था उसके नाखून बड़े थे और खतरनाक थे खुखवार था मांसाहारी था उसको कर करके मालिश दे दे के दवाएं खड़ा करने की कोशिश की क्योंकि उसके रीढ़ चार हाथ पैर से चलने की आदि हो गई थी उसकी जो छह महीने मालिश और चिकित्सा की गई वो जो उसको सताया गया वो सोच रहे थे उसके भले के लिए कर रहे हैं लेकिन उसको मार डाला वो मर गया रोज कमजोर होता गया ये मनुष्य का बच्चा दो पैर से खड़ा ना हो सका ये नौ साल का था लेकिन एक शब्द नहीं बोल सकता था इसने शब्द सुने ही ना थे तो बोलता कैसे फ्रेंच घर में बच्चा पैदा होता है तो फ्रेंच भाषा बोलता है चीनी घर में पैदा होता है तो चीनी भाषा बोलता है चीनी घर में पैदा होकर फ्रेंच भाषा नहीं बोलता बोल ही नहीं सकता अगर पक्षी को अपनी मां को अपने पिता को उड़ते देखने का मौका ना मिले तो उसे कभी याद भी ना आएगी कि मेरे पास पंख है कि मैं भी उड़ सकता हूं यही तुम्हारी दशा है तुम्हें किसी आकाश में उड़ते पक्षी का संग साथ खोजना होगा सदगुरु का इतना ही अर्थ है जिसे तुम उड़ता हुआ देख सको और उसको उड़ते देखते ही तत्क्षण तुम्हारे पंखों में एक सरसराहट हो जाएगी एक बिजली दौड़ जाएगी तुम्हें तो पहली दफा याद आएगी कि यही मैं भी हूं ऐसा ही मैं भी उड़ सकता हूं यह आकाश और इसके सारे तारे मेरे उतने ही जितने किसी और के मैं भी बुद्ध हो सकता हूं मगर बुद्ध के पास ही यह स्मरण आएगा उड़ उड़ रहे विहंगम चढ़ आकाश तब एक ही गूंज उठने लगती भीतर के हे पक्षी तू भी उड़ के हे प्राणों के पक्षी तू भी उड़ हो सकता है याद आ जाने के बाद भी कुछ दिन पंखों को संभालना सीखना पड़े क्योंकि जन्मों जन्मों से पंखों का उपयोग नहीं हुआ उनमें खून की धार नहीं बही वे निष्प्राण हो गए होंगे शायद थोड़े दिन पंखों को फड़फड़ाना सीखना पड़े शायद थोड़े दिन थोड़ी थोड़ी छलांगें ही भर के अपने को तृप्त रखना पड़े एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर इतना ही बहुत होगा फिर धीरे धीरे सने सने हिम्मत भी बढ़ेगी साहस भी बढ़ेगा पंख भी पुनर्जीवित हो उठेंगे फिर लहू की धार उन बहेगी फिर उत्साह जगेगा और आकाश की चुनौती स्वीकार हो जाएगी उसी दिन जिस दिन तुम आकाश की चुनौती स्वीकार करते हो तुम्हारे भीतर मनुष्य का जन्म होता है उसके पहले मात्र की मनुष्यता है सिर्फ शिष्य ही मनुष्य है उड़ उड़ रहे विहंगम चढ़ आकाश अजल से ही मुझको तेरी आरजू थी तेरी आरजू थी तेरी जुस्तजू जु थी प्रथम दिन से ही यही आकांक्षा है कि आकाश में उड़ना हो प्रथम दिन से ही हम परमात्मा की तलाश कर रहे हैं प्रथम दिन से ही सृष्टि के प्रथम क्षण से ही हम अपने मूल उद्गम को खोज रहे हैं अजल से ही मुझको तेरी आरजू थी तेरी आरजू थी तेरी जुस्तुजू जु थी बहुत सैर की हमने दैरो हरम अजब शोरगुल था अजब हायो हु थी। खुद ही का उठाया जो पर्दा तो देखा वह समा दरख्सा मेरे रूबरू थी रसा हो न हो तेरी फरियाद बुलबुल सरापा तरन्नुम बहुत खुश गुलू थी चले तो हैं जीनत इबादत को लेकिन न फिक्र नमाज और न याद वजू थी याद आए ना आए मगर तुम खोज उसी को रहे हो धन में पद में प्रतिष्ठा में संसार में तुम खोज उसी को रहे हो खोज गलत हो भला दिशा गलत हो भला लेकिन आकांक्षा जुस्त जू जु। उसी परम सत्य की है उसी परम प्यारे की है। बहुत सैर की हमने दैरोहरम मंदिरों में गए मस्जिदों में गए अजब शोरगुल था अजब हायो होंग देखे बहुत तरकीब में बहुत व्यवस्थाएं बहुत औपचारिकता बहुत क्रियाकांड बहुत सैर की हमने दरोहरम अजब शोरगुल था अजब हायो हु थी। खुदी का उठाया जो पर्दा तो देखा वह समा दरख्सा मेरे रूबरू लेकिन जिस दिन अहंकार को हटाया अहंकार का पर्दा उठाया तो देखा कि वह समा वह ज्योति तो मेरे ही भीतर चल रही थी और सदा से मेरे समक्ष थी मैं ही पीठ किए खड़ा था मैं ही अपने अहंकार में डूब गया था और उसे भूल गया था खुद ही का उठाया जो पर्दा तो देखा वह समा दरख्सा मेरे रूबरू थी और फिर कोई चिंता नहीं रह जाती रसा हो ना हो तेरी फरियाद बुलबुल फिर तो प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए कौन चिंता करता है मालिक भीतर विराजमान है जिससे खोजने चले हैं वो खोजी में ही है फिर भी प्रार्थना उठती है यही मजा है फिर ही प्रार्थना उठती है यही मजा है लेकिन तब प्रार्थना सिर्फ एक अहोभाव होता है, एक धन्यवाद कोई मांग नहीं रसा हो ना हो तेरी फरियाद बुलबुल सरापा तरुणम बहुत खुश गुलू थी फिर कौन फिक्र करता है कि मेरी मांग सुनी गई कि नहीं कि मेरी आवाज उस तक पहुंची या नहीं फिर तो इतना ही काफी तरपतिदायी है कि जो मैंने गाया गीत वो बड़ा प्यारा था कि उससे मैं भी मस्त हुआ कि बुलबुल -बुल ने जो गीत गाया फूल उसमें खूब नाचे बस इतना काफी है फूल में भी वही है बुलबुल -बुल में भी वही है चले तो हैं जीनत इबादत को लेकिन और तब एक नए ढंग की पूजा शुरू होती एक नई प्रार्थना एक नई अर्चना चले तो हैं जीनत इबादत को लेकिन न फिक्र नमाज और न यादों बजू थी फिर कौन फिक्र करता नमाज की कि मुसल्ला बिछाया गया कि नहीं कि नमाज ढंग से पढ़ी गई कि नहीं कि नमाज में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई कि शब्द ठीक ठीक थे कि नहीं कि व्याकरण दुरुस्त थी कि नहीं चले तो हैं जीनत इबादत को लेकिन फिर भी इबादत तो चलती है मगर फिर कौन फिक्र करता है कि मंदिर में की गई कि मस्जिद में की गई फिर तो जहां बैठ जाता है भक्त वहीं मंदिर बन जाता फिर तो जहां उसके पैर पड़ते हैं वहीं तीर्थ निर्मित हो जाते न फिक्रे नमाज और न यादे वजू फिर कौन फिक्र करता है कि हाथ धोए गए कि नहीं कि नमाज ठीक ठीक पढ़ी गई कि नहीं कि ठीक समय पे पढ़ी गई कि नहीं फिर क्रियाकांड छूट जाते फिर एक सहजता होती है प्रार्थना में एक सहज स्फूर्तता होती है अर्चना में फिर जैसे दिए से प्रकाश झरता है और जैसे फूल से गंध बहती ऐसे ही फिर भक्त से प्रार्थना उठती रहती उड़ उड़ रहे विहंगम चढ़ू आकाश जहां नहीं चांद सूर्य निष्बासर ये किस आकाश की बात हो रही ये बाहर के आकाश की बात नहीं हो रही जैसे बाहर एक आकाश है ऐसे ही भीतर एक आकाश छिदाकाश चैतन्य का आकाश जहां नहीं चांद सूर निष्बासर वहां चांद भी नहीं है सूरज भी नहीं है न वहां दिन होती कभी न कभी रात होती वहां सब एक रस है सदा एक रस है वहां कुछ बदलता ही नहीं वहां शाश्वत है और वैसा का वैसा है जैसा था वैसा ही है वहां समय नहीं परिवर्तन नहीं जहां नहीं चांद सूर्य निस्बासर सदा अमरपुर अगमवास वहां तो अमृत है मृत्यु नहीं है क्योंकि जहां समय नहीं वहां जन्म नहीं मृत्यु नहीं ना कुछ प्रारंभ होता ना कुछ अंत होता वहां सब ठहरा हुआ है शांत थिर वहां कोई तरंग नहीं उठती उस निस्तरंग उस अमृत के लोक में वास हो जाता है भक्त का जरा अहंकार गिरे जरा निर्वाण सधे निर्गुण चुनरी निर्वाण जरा चुनरी ओढ़ो निरअहकार की अपने को मिटाओ और तुम पहली दफा पाओगे कि तुम वस्तुता हुए मिटकर ही कोई होता है खोकर ही कोई पाता है देखे उरध अगाध निरंतर हरक शोक नहीं जम के त्रास वहां जो भीतर का लोक है उसमें प्रवेश किया तो बस ऊपर से ऊपर उठते चले जाते हो बाहर के जगत में नीचे ही नीचे गिरना पड़ता है बाहर का जगत अधोगामी, है अंतर जगत ऊर्ध्वगामी है बाहर के जगत में हर चीज नीचे की तरफ जाती जैसे जलधार बस बहती गड्ढों की तरफ नीचे नीचे नीचे भीतर के जगत में हर चीज ऊपर की तरफ जाती जैसे दिए की जोत जैसे अग्नि की लपट बस ऊपर ही ऊपर जाती तुम दियो को उल्टा भी कर दो तो दिया उल्टा हो जाएगा मगर ज्योति ऊपर की तरफ ही भागती रहेगी ज्योति नीचे की तरफ जा ही नहीं सकती तुम्हारे भीतर उस ज्योति का आवास है तुम्हारे भीतर परम ज्योति विराजमान है जरा आंख भीतर मोड़े, यारी ने कहा ना जरा आंख उल्टी करो बहुत देखा बाहर अब भीतर देखो देखे उरद्ध अगाध निरंतर और तब चकित हो जाना पड़ता है ऊपर और ऊपर और अंत नहीं ऊपर का अगाध है जैसे सागर नीचे की तरफ अगाध है ऐसे अंत चैतन्य का सागर ऊपर की तरफ अगाध है अंत नहीं आता हर सुख नहीं जम के त्रास न वहां हर्ष है न शोक न वहां दुख न सुख वहां तो परम शांति है पूर्ण शांति है उस पूर्ण शांति का ही नाम आनंद है और वहां मृत्यु का कोई त्रास नहीं वहां कुछ मिटता ही नहीं कभी और मिटता ही नहीं कभी इस शाश्वत को पाए बिना संतोष नहीं होगा मृत्यु का भय बना रहेगा मौत द्वार पर दस्तक देती रहेगी एक बार भीतर जिसने देख लिया उसकी मृत्यु मिट जाती कह यारी उमदिक फांस नहीं फूल पायो जगमग प्रकाश कह यारी वहां वधिक फांस नहीं वहां काल नहीं है वहां कोई तुम्हें मारने ना आएगा वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं कृष्ण कहते हैं न नम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहती पावका मुझे ना तो शस्त्र छेद सकते हैं ना अग्नि जला सकते तुम्हारे भीतर भी वह छिपा है जिसे शस्त्र नहीं छेद सकते अग्नि नहीं चला सकती देह मरती जन्मती तुम अजन्मा हो तुम अमृत हो अमृतस्य पुत्रा वेद कहते कि तुम अमृत के पुत्र हो और भूल गए भटक गए और मृत्यु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया और देह के साथ तादात्म कर लिया अब बड़े चिंतित हो बड़े परेशान हो फल पायो जगमग प्रकाश और जिसने भीतर देखा उसे फल मिला नहीं तो जीवन निष्फल है बाहर तुम कितना ही कमा लो निष्फल के निष्फल रहोगे असफल के असफल रहोगे कितना ही कमा लो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा बाहर की कमाई कमाई नहीं है गवाई है क्योंकि उन्हीं क्षणों को तुम भीतर लगा सकते थे और वहां कुछ कमा लेते तो मौत तुमसे छीन ना पाती लुटेरे लूट ना पाते और जो तुम भीतर कुछ पा लेते तुम्हारे साथ जाता बाहर संपदा नहीं है संपदा भीतर है बाहर तो विपदा है संपत्ति नहीं है बाहर विपत्ति है संपत्ति तो भीतर है तुम देखते हो संपत्ति संपदा ये उसी धातु से बने हैं जिससे समाधि उसी धातु से बने हैं जिससे सम्यक्व संबोधी ये सब सम शब्द से बने और सम का अर्थ होता है न जहां शोक न जहां हर्ष समता सम्यक्व संतुलन, जहां बीच में ठहर गए न यह न वह नेति ने जहां मध्य में आ गए उसी से संपत्ति शब्द बना है बाहर तो संपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि वह मध्य बिंदु तुम्हारे भीतर है, न बाए न दाएं न संसारी न त्यागी ठीक मध्य में आ गए न भोगी न त्यागी न धन को पकड़ने को आतुर न धन को छोड़ने को आतुर न बाहर कुछ पकड़ने योग्य है न कुछ छोड़ने योग्य है स्मरण रखो बार बार स्मरण रखो क्योंकि बाहर अगर कुछ छोड़ने योग्य है तो उसका अर्थ हुआ बाहर कुछ पकड़ने योग्य भी है पकड़ने योग्य नहीं छोड़ने योग्य कैसे होगा तुम्हारा भोगी भी भ्रांत है तुम्हारा त्यागी भी भ्रांत है बाहर ना तो कुछ पकड़ने योग्य ना छोड़ने योग्य जो कुछ है भीतर है। कह यारी वह बधिक फांस नहीं फल पायो जगमग प्रकाश वह मृत्यु का कोई डर नहीं मृत्यु खो गई मृत्यु के साथ ही सारा अंधकार भी खो गया सारा भय भी खो गया फिर प्रकाश ही प्रकाश जगमग हो रहा है इस प्रकाश का ही दूसरा नाम परमात्मा है शुरू शुरू में इसकी क्षण भर को झलक मिलेगी और खो जाएगी जैसे बिजली कौन मगर उतने से ही भरोसा आने लगेगा उसको ही मैं भरोसा कहता हूं विश्वास को नहीं अनुभव को पहले झलक आएगी जैसे क्षण भर को झरोखा खुल गया और तुमने आकाश देख लिया फिर बंद हो जाएगा पुरानी आते संस्कार मन चित्त अहंकार फिर वापस हमला कर देंगे मगर एक बार भी धीरे धीरे झलक मिलने लगे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो गई अब तुम जान लोगे कि बाहर कुछ भी नहीं है अब तुम बाहर जियोगे लेकिन धुन भीतर की बनी रहेगी आओ बधु धर ध्यान जस पनिहार धरे सिर गागर रख लेती सिर पर गागर पनिहारे हाथ से पकड़ती भी नहीं सहेलियों से बातें भी करती जाती है गीत भी गुनगुनाती है गपसप भी करती राह में हंसी ठिटोली भी करती मगर ध्यान उसका लगा ही रहता है गागर पे कि कहीं गागर गिरना चाहे जस निहार धरे सिर गागर्ष एक बार तुम्हें भीतर की झलक आने लगे फिर तुम बाजार में रहोगे दुकान भी करोगे करनी ही है कहीं भागना नहीं है सब भगोड़े हो जाएंगे तो जगत बहुत बेरोनक हो जाएगा सब वैसा ही करना है जैसा करते थे लेकिन अब एक याद तुम्हारे भीतर आनी शुरू हो जाएगी झलक को धीरे दीर धीरे तुम पकड़ोगे टिकाओगे अपने को योग बनाओगे कि थोड़ी और टिके थोड़ी और टिके ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख ले आंखें अभी कुछ देर मेरे कान में गूंजे तुम्हारा स्वर बहे प्रतिरोम से मेरे सरस उल्लास का निर्झर बुझा दिल का दिया शायद किरण सा खिल उठे जलकर ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख ले आंखें तुम्हारे रूप का स्थित आवरण कितना मुझे शीतल तुम्हारे कंठ की मधुबंसरी, जलधार सी चंचल तुम्हारी चितवनों की छां, मेरी आत्मा उज्जवल, उलसती फड़फड़ाती प्राण पंछी की तरुण पांखें लुटाता फूल सौरभ सा तुम्हें मधुवात ले आया गगन की दूधिया गंगा लिए जो सशि उतर आया ढय मन के महल में भर गई किस स्वप्न की माया ठहर जाओ घड़ी भरोश तुमको देख लें आंखें मुझे लगता तुम्हारे सामने मैं सत्य बन जाता न मेरी पूर्णता को देवता कोई पहुंच पाता मुझे चिर प्यास वह अमृत जिससे जग मगा जाता ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख लें आंखें धीरे धीरे पुकार उठेगी प्यास उठेगी प्रार्थना जगेगी और जो क्षण भर को होता है देर देर तक टिकने लगेगा उस प्यारे के साथ संबंध गहन होने लगेगा और आज नहीं कल कल नहीं परसों प्रतीक्षा और धैर्य बस इतना ही चाहिए साधक को घटना निश्चित घटती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वह प्रीतम सदा को तुम्हारे भीतर ठहर जाता है द्वार खुले फिर बंद नहीं होते उसी घड़ी निर्वाण की चदरिया तुम्हारे ऊपर पड़ गई चुनरी ओढ़ ली निर्गुण चुनरी निर्वाण को ओढ़े संत सुजान स्मरण रखो इस चुनरी की तलाश करनी इस चुनरी को बिना लिए इस जगत से मत जाना क्योंकि इस चुनरी को बिना लिए जो जाता है वह अकारथ आया अकार गया यह चुनरी मिलनी ही चाहिए यह हमारा अधिकार है इसी की खोज के लिए हम आए इस खोज को पूरा करना है जगाओ संकल्प इस खोज को पूरा करना है प्राणों को भरो इस संकल्प से इस खोज को पूरा करना है और यह खोज पूरी हो जाती है एक छोटे से सूत्र से उस सूत्र का नाम प्रेम है आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें रश्म दुआ याद नहीं हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं आज इतना है।